चार पैर हो सकते हैं। अच्छा संग करें, अच्छे लोगों के साथ में बैठें जहा अच्छी बात हो नकारात्मक वृत्तियों की बात ना हो बहुत ज्यादा दूसरे की निंदा और स्तुति की बात ना हो ऐसे लोगों में बैठें बैठने पर जहां किसी न किसी रूप में भगवान की ही चर्चा हो ये नहीं कहते बाबा जी हो जाओ घर भी चलाओ नौकरी भी करो अपना व्यवहार और व्यापार भी करो परंतु हर पल सावधान बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बेचारे त्रिशज्ञ का जीवन हम मर्यादा को छोड़कर के इधर उधर न जाए न गुरु को स्वीकार किया न शास्त्र को स्वीकार किया मनमाना आचरण किया उसका परिणाम आज भी दुख भोगता है ये सब घटना घट गट गई विश्वामित्र जी महाराज को बड़ी ग्लानी हो गई अरे मैंने इतना तप किया और थोड़े से अहंकार की पूर्ति के चक्कर में अपनी तपस्या को नष्ट कर लिया बुरा हो गया अब क्रोध नहीं करूंगा लिए पुष्कर में आ गए इसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने घोषणा कर दिया तो मेरे चेला को स्वर्ग में भेजो नहीं तो नया स्वर्ग बनाता हूं नई सृष्टि बनाता हूं ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए भैया मेरी फैक्ट्री फेल हो जाएगी ये जो नारियल है ना इस नारियल में नारी नारियली बोलते हैं ना उसको नारियली बोलते हैं नारिकेल जो है नारियल उसमें दो श्रीफल उसमें तीन चिन्ह लगे रहते हैं एक नाक और मुख जैसा होता है दो आंख होती है विश्वामित्र जी महाराज नया मनुष्य बना रहे थे ये सर बना चुके थे ब्रह्मा ने कहा कि भैया मेरी बनाई सृष्टि फेल हो जाएगी तो छोड़ इसको बीच में छोड़ना पड़ा स्कंद पुराण में वर्णन है क्या क्या विश्वामित्र जी महाराज ने बनाया और नया स्वर्ग बनाते थे ब्रह्मा ने कहा जो तू कहेगा मान लेंगे पर ये तो मत ला इतना प्रभुत्वशाली महात्मा त्रिशंकु को रखने के लिए एक नया लोक बनाना पड़ा फिर भी लटके उठे अब पुष्कर में आगे भी स्वामित्री जी महाराज यहां एक हजार वर्ष तक तप किया अयोध्या के राजा अम्बरीश थे वो यज्ञ करना चाहते थे उनके यज्ञ का जो अश्व था जिसमें बलि दी जानी थी अविलंब उसको कहते हैं आलभन कहते हैं आलभन माने स्पर्श करके उसको प्रकृति की सेवा के लिए त्याग दिया जाता था कहीं कहीं ऐसा भी है कि उसका आहूति क्या जो जो भी क्रम रहा होगा उस समय का वो पशु भाग गया तब निर्णय हुआ कि कोई यदि मनुष्य प्राप्त हो जाए ब्राह्मण बालक प्राप्त हो जाए समी के कल्याण के लिए जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर दे, तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा धन के बदले में कोई गुंते गुंते गुंते गुंते महात्मा के पास पहुंचे, जिन ऋचिक की कथा अभी आप सुन करके आए उनके तीन पुत्र थे घटना बड़ी विचित्र सी लगती है बड़ा अजीब सी लगती है कैसे माता पिता थे अपने बालक को बेचने और कैसा राजा रहा होगा कि अपनी प्रजा में से एक किसी प्रतीक को उठाए और यज्ञ के लिए स्वीकार कर ले खरीद ले तो क्या तब भी बच्चों को खरीदा और बेचा जाता था ऐसी कुछ नकारात्मक बात आ सकती है मन में इसका समाधान करते आगे बढ़ेंगे तो तीन बालक थे जब राजा के मंत्री आदि पहुंचे ऋचिक महात्मा से कहा भगवान हमको एक अपना पुत्र दे दीजिए तो उस ने कहा पुत्र तो मुझको प्यारा प्यारा प्यारा है है है इसलिए नहीं दूंगा बड़ा बेटा बेटा पिता को को होता होता और छोटा बेटा माँ को प्यारा होता है, ऐसा समाज में हम भी सुनते आए हैं इसलिए हमको तो कोई झंझट इसलिए नहीं हम तो बीच वाले थे भैया जो लोग बीच वाले होते हैं उनका उनका कोई बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है प्रायः न ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृ सुंच कनिया तस्मात रक्षे कनिय माता ने कहा कि छोटा बेटा मुझको प्यारा इसको नहीं दूंगी बीच में बच गए उनका नाम था सुनस उसने देखा बड़े को पिताजी ने हाथ पकड़ लिया और छोटे का हाथ माँ ने पकड़ लिया हमको तो पकड़ने वाला कोई है नहीं वो उठा और उस मंत्री से कहा भैया मेरे पिताजी को धन प्यारा है मैं प्यारा नहीं हूं इनको धन दे दो मैं तुम्हारे साथ चलो इसका मतलब यह हुआ कि ऋचिक ऋषि चर्चा तो कर रहे हैं पर कहते बड़े को मैं नहीं दूंगा माँ कहती छोटे को नहीं दूंगा माने बीच वाले को ले जाओ बीच वाला चल दिया अयोध्या जाते जाते रास्ते में पुष्कर पड़ा पुष्कर में मामाजी माने विश्वामित्र जी महाराज हैं। इसने कहा भैया मैं मेरे मामाजी के दर्शन कर लू एक बार ठीक है कर लीजिए दर्शन। उस सुनस ने रोते रोते विश्वामित्र जी महाराज को अपने मन की बात न अस्ति माता न मैं पिता ज्ञात बांधवाहा कुतः मामा जी आज दुनिया में न मेरा मां है न मेरे पिता हैं, और फिर जाति बांधव तो कैसे हो जाएंगे जब मां ने ठुकरा दिया पिता ने ठुकरा दिया अस्मात अस्मातु माम सौम्य धर्मेण मुनिपुंग आप मेरे धर्म के पिता हैं, आप मेरी रक्षा करो जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है तुम तो मेरे धर्म पिता हो गए आप मेरी रक्षा विश्वामित्र ने कहा कि बेटा मैं तपस्या में हूं तुम इन रिचाओं को याद कर लीजिए इन रिचाओं का पाठ करोगे मंत्रों का पाठ करोगे इंद्र वरुण तुम पर कृपा करेंगे तुम बच जाओगे जहां यज्ञ होता था सुनस को ले गए सुनस उन मंत्रों का पाठ कर रहे हैं अंतिम समय जब आ गया तो ये सुनस जमीन पर तीन रेखाएं खींच रहे हैं बार बार एक रेखा खींची मिटा देते हैं दूसरी रेखा खींची मिटा देते हैं तीसरी रेखा खींची और उसको मिटाते नहीं बहुत देर तक जमीन पर बैठे बैठे ऐसा कर रहे हैं वहां जो राजा था उसने पूछा ये बालक जमीन पर बार बार रेखा खींच रहा है क्या बात है मंत्री ने पूछा अरे सुन से क्या बात है तुम जमीन पर कुछ रेखाएं बनाते और मिटाते हो क्या है उसने कहा प्रभो मैं पहली रेखा खींचता हूं उस पिता का स्मरण करता हूं जिसने मुझको जन्म दिया जिसके कारण ये शरीर है पिता का मतलब होता है जो रक्षा करे जो पालन करे वो पिता तो वो पिता तो अपनी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सका इसलिए उसको मिटा देता हूं दूसरा पिता होता है राजा प्रजा संतान के समान होती है और राजा पिता के समान पिता माने रक्षक तो जब पिता रक्षा ना करे तो राजा का धर्म बनता है कि प्रजा का पालन करे इस दूसरी रेखा को मिटाता हूं तो मैं राजा का भाव मिटा देता हूं इस राजा को रक्षा करनी होती तो यज्ञ के निमित्त तो मुझको खरीद करके क्यों मंगवाता इसलिए इसको भी मिटा देता इस तीसरी रेखा बोले ये रेखा उस पिता के लिए छोड़ देता हूं उसकी प्रतीक्षा है वो भी अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा वो भी रक्षा नहीं करेगा तो इसको भी मिटा दूंगा ये बात सुनकर के मंत्री की आंखों में आंसू आ गए जिस पिता ने जन्म दिया वो मेरी रक्षा नहीं करता जिस राजा का कर्तव्य बनता है प्रजा की रक्षा करे वो रक्षा नहीं करता अब परमात्मा पर भरोसा है उसने कहा बेटा धीरे से कान में कहा कि दुनिया के पिता धोखा दे सकते हैं पर वो जगत पिता धोखा देने वाला दे। मैं तेरे विश्वास को प्रणाम करता हूं बेटा सब पर अविश्वास कर लेना सब दुनिया के लोग धोखा दे जाएंगे वो धोखा देने वाला नहीं है ये ये ये रेखा कभी नहीं मिटेगी पंक्ति कभी नहीं मिटेगी तो दृढ़ता पूर्वक जिस मंत्र का जब करता है उसको करता रहे जैसे अंतिम समय आया तो इंद्र आ गए वरुण आ गए उन्होंने कहा हमको स्वीकार नहीं है इसको मुक्त करो इसको मुक्त कर दीजिए चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो क्रोध करके हो चाहे कृपा करके हो तपस्या तो छीन ही ना होगी किसी पर आपने क्रोध कर लिया तब भी तपस्या छीण हो गई और किसी पर आपने कृपा कर दी तब भी तपस्या गई ना एक हजार वर्ष तपस्या करने पर विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या यामी छीन गई फिर भी लगे रहे एक दिन क्या हुआ यह कथा पीछे नहीं चल रही है विश्वामित्र जी महाराज श्रोता बनकर के बैठे हैं उनकी सामने कथा सुनाई जा रही है अपनी सच्चाई अपनी अच्छाई अपनी बुराई को सुन करके सहन करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए त्रिशंकु की घटना में कैसा कैसा विश्वामित्र ने आचरण किया है झूठ होता तो टोक देते वो महात्मा सहन करने वाले नहीं है अभी ऐसी घटना आने वाली है जिसको सुनकर के विश्वामित्र बहुत मुस्कुराए हैं जब भी विश्वामित्र का नाम आता है तो लोग कहते हैं वही ना विश्वामित्र मैन का वाले है वही घटना आने वाली है अपने नेत्र बंद करके विश्वामित्र जी महाराज सुन रहे हैं मुस्करा रहे हैं हमारे भारतवर्ष का महात्मा यथार्थवादी महात्मा था पुराणों में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हैं जिनको आम आदमी छुपाना चाहता है लोग आरोप लगाते हैं कि ये महात्माओं के बनाए हुए ग्रंथ हैं, पंडितों के बनाए ग्रंथ हैं। यदि ये ग्रंथ किसी व्यक्ति के बनाए हों तो अपने हाथ से अपनी जीवनी लिखने वाला व्यक्ति अपने जीवन की कमजोरी को दिखाएगा हम अपने हाथ से अपनी जीवनी लिखें, आत्मकथा लिखें, तो अपने उस कमजोर पक्ष को कभी नहीं दिखाएंगे किसी की आत्मकथा देख लेना लोग अपने उजले पक्ष को बहुत रखते हैं यहां से भी कोई बात कही जाएगी अपने फेवर की बात कही जाएगी अपने कमजोर पक्ष को कोई कहेगा पर पुराण विश्वामित्र जी महाराज के जीवन की अच्छाई आती हैं तो एक घटना बड़ी विचित्र इनकी तपस्या पर इंद्र को शंका हो गई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैन का नाम की अप्सरा को भेज दिया अरे मा ये सब मेरी माँ है सब प्रणम में है हम तो जो बड़े लोगों से सुना और समझाए उसी को बोल देते हैं ऐसा सुनने में आता है कि माताओं का जब निर्माण परमात्मा ने किया तो दो शस्त्र इनको दिए माँ माने प्रकृति है एक तो मुस्कराहट और एक आंसू मुस्कराहट से कुछ लोग बच सकते हैं परंतु आंसू में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कितना भी कोई अपने आप को समझता हो कोई डूब जाएगा मुस्कराने से बचा जा सकता है परंतु आंसू से कोई नहीं बच पा तो मेन का विश्वामित्र जी महाराज की सेवा में आ गई कब दस वर्ष निकल गए अहो रात्रापदेश न गत संवत्सराह दश दस साल निकल गए पता नहीं चला एक दिन अपना माथा बैठ देखो मैं बनने आया था और इस को साथ में रख लिया। का साथ में रखने का क्या मेनका आई और आश्रम के बाहर कुटिया के बाहर थोड़ी दूर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली महात्मा तपस्या में चले जाएं तो आश्रम में झाड़ू लगा दे कई दिन हो गए झाड़ू लगते लगते आश्रम साफ लगने लगा अच्छा लगने लगा पेड़ पौधे पर आ, में चमक आ गई जल सींच एक दिन नजर पड़ गया अरे तुम कौन हो देवी बोले भगवान मैं अनाथ हूँ मन करता आपकी सेवा करो तो मन में सोच रहे हैं यदि कोई माता आश्रम में आकर के झाड़ू लगा दे पेड़ों को पानी से सींच दे तो कोई बुरा नहीं है बोले कोई बात नहीं ठीक है ठीक है कर दिया महात्मा अपनी साधना में लट थोड़े दिन के बाद में देख रहे हैं कि ईंधन आ जाता है फल और फूल आ जाते हैं समय पर रखे मिल जाते हैं पानी भरा हुआ मिलता है सोच रहे हैं कि अरे ये तो अच्छा हो गया पानी भरा मिल गया लकड़िया आ गई फल और फूल आ गए रखे हुए इसमें तो कोई दोष नहीं है कोई माता आवे झाड़ू लगावे पानी लगा दे पानी भर दे फूल लाके रख दे कोई बुरा नहीं है उसने कहा महाराज मैं आपके अंदर से कुटिया साफ कर दू बोले हाँ कोई बुरा नहीं है महाराज में भोजन पकाना ना ना भोजन नहीं पकाना है तो ठीक है भोजन नहीं पकाएंगे आटा लगा के रख देंगे सब्जी सब्जियामनिया करके रख देंगे मिर्च काट के रख देंगे तुमको आसान बोले हाँ ठीक है इसमें कोई दोष नहीं तुम तैयारी करके रख दिया करो और हम पका लिया धीरे धीरे बोले अरे यार, यार इतना ही झंझट काय काम तो पका करके ही रख दिया और एक बार जिसने माताओं के हाथ की फूली फूली गर्म गरम खाली फिर किसी की हिम्मत है कि बाहर निकल करके चला जाए जो गरम गरम अच्छी अच्छी ताजी ताजी रोटी खाने का आदि हो जाता है फिर उस पर भजन होगा क्या वो तो ठंडी तो गर नहीं गरम लाओ तो विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में धीरे धीरे ऐसे मैनका आई आके ठहर गई दस वर्ष दस, दस वर्ष निकल गए आहो रात ऐसे निकला जैसे कि रात और दिन निकल गए हो मन बड़ा खिन्न हो गया मैनका को कहा तुम जाओ देवताओं को मेरी साधना अच्छी नहीं लगती है अनर्थ हो गया तो मेनका को भेज दिया कुछ बोले नहीं हिमालय चले गए एक हजार वर्ष तक वहां भी तप किया इनकी तपस्या से कंपित गात्र होकर के इंद्र ने रंभा को भेजा विश्वामित्र को पता चला की रंभा है तो कहा अरे दुष्ट इंद्र तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है मैं काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए तप करना चाहता हूं तुम निरंतर विघ्न बनना चाहते हो परंभा पर को शाप दे सा एक हजार वर्ष तक तुम शैल माने पाषाण की मूर्ति बन करके रहोगे दस वर्ष सहस्राणी सैली स्थास्यसी दुर्भगे दस हजार वर्ष तक तुमको पाषाण की मूर्ति बन करके रहना पड़ेगा अभी क्रोध नहीं गया ब्रह्मा जी महाराज आ गए ब्रह्मा जी ने कहा अरे ऋषि राजर्षि से ऋषि तो हो गए परंतु भी ब्रह्मर्षि नहीं हुए तो और भी खिन्नता हो गई और तप किया एक हजार वर्ष तक तब हो गए, फिर भी समाधान नहीं हुआ अब विश्वामित्र जी ने घोर तप किया और प्रतिज्ञा कर ली क्रोध नहीं करूंगा श्वास नहीं लेते हैं उनके सिर सिर भाग से अग्नि निकलने लग गई तीनों लोगों में